गीता सत्व चिंतन तिहत्तरवां प्रवचन ध्यान योग की प्रणाली गीताध्याय छः श्लोक दस से सत्रह योगी युंजीत सततम आत्मान रहसी एकाकी यतचित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रहः जिसने अपने मन देह और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है जो आशा आकांक्षा से सर्वथा मुक्त है तथा संग्रह रहित है ऐसा योगी एकांत स्थान में अकेला रहकर अपने चित्त को निरंतर परमात्मा में स्थापित करने की चेष्टा करे दो चंचल मन की स्थिरता हेतु तीन आवश्यक बातें पूर्व श्लोक में समबुद्धि रखने वाले की प्रशंसा की गई अब प्रस्तुत तथा आगे के श्लोकों में समबुद्धि प्राप्त करने का उपाय प्रदर्शित किया जा रहा है विषम बुद्धि चंचल होती है तरल होती है इधर उधर फैलती रहती है जब बुद्धि स्थिर होकर जम जाती है तो उसे सम बुद्धि का नाम देते हैं दूध तरल होता है सावधानी से न रखा जाए तो बिखर जाता है पात्र के हिलने डुलने से वह भी हिलता डुलता रहता है पर यदि उसमें जामन डालकर उसे जमा दिया जाए तो वह जमकर दही बन जाता है तब वह नहीं बिखरता पात्र के हिलने डुलने का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पर दूध से दही प्राप्त करने के लिए दूध में जामन डालकर उसे एकांत में रखना पड़ता है जिससे पात्र को कोई बार बार हिला न दे इस प्रकार दही जमाने के लिए तीन बातें आवश्यक है जामन दूसरा एकांत स्थान तीसरा पात्र की स्थिरता ऐसे ही चंचल मन को स्थिर करने के लिए उसे जमाने के लिए भी ये तीन बातें आवश्यक है यहाँ पर जामन है परमात्मा का ध्यान योगी युजीत सततम आत्मान एकांत स्थान रहस्य स्थित से सूचित होता है तथा पात्र की स्थिरता एकाकी यथचित आत्मा निराशि ही अपरिग्रह के द्वारा सूचित होती है दो योगी के पांच विशेषण योगी के लिए पांच विशेषण लगाए हैं यथ चित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह एकाकी और रहस्य स्थित यथ चित्तात्मा उसे कहते हैं जिसने अपने मन देह और इंद्रियों को जीत लिया है प्रश्न उठता है कि जिसने अपने मन आदि पर नियंत्रण पा ही लिया उसे फिर यह सब साधन अपनाने की क्या आवश्यकता है आखिर सब साधनों की परिणिति उनका उद्देश्य यही तो है कि मन वश में आ जाए तो इसका समाधान यह दिया जाता है कि यतचित्तात्मा कहकर एकदम यह नहीं सूचित किया गया कि योगी ने मन और देहेंद्रियों को पूरी तरह से जीत लिया है अपितु उससे यह दर्शाया जा है कि योगी ने एकांत में साधना करने की कुछ पात्रता अर्जित कर ली है जब तक व्यक्ति कुछ मात्रा में देह मन इंद्रियों पर अधिकार नहीं कर लेता तब तक वह एकांत में अकेला रहकर साधना नहीं कर सकता